Oh जा रहा है किसी समय में हमारे देवों की संख्या देवों के जो तो रहस्य भाग हैं शाखाएं हैं एक हजार एक सौ अस्सी शाखाएं जिन जिन विषयों में जिस जिस शाखा है मान लो इतिहास खास वृष्टि के एक एक शाखाए एक हजार शाखा वाली खेल शाखा वाले केवल साउवेद माना जाता था आज काल चक्र से जितना खास सावेद का हुआ है उतना में। नहीं आज के दिनों में तीन शाखाएं साहुवेद को तो दुर्गा माध्यम लोग में रामायणी तालोक एक हजार शाखा वाले अकेला तो रामायणी कौतुम तलकार शाखा तीन शाखाएं उपलब्ध होते हैं उनमें से तलकार शाखा के ब्राह्मण भाग में किरण बचाता है तलकार शाखा में है ब्राह्मण भाग में है यदि संहिता भी इसमें पाए जाते हैं जैसे अनुपम का समय द्वितीय अंड के आखिर बोलेगी प्रस्तुति बोलेगी यहां व्याख्यान का ज्यादा है गुरु शिष्य परम्परा के माध्यम से श्री स्वयं शिक्षकों को प्रश्न करती है और गुरू रूप से उत्तर देती है पहले मंत्र में पांच प्रश्न हैं उसी पांच प्रश्न को लेकर चलता है केरल शब्द से शुरू होता है इसलिए इस सतारा के लोग गया जैसे ईशा शब्द से ईशावा से शब्द से आरम्भ से ईशावश कहा वैसे ही केरल पद से प्रारंभ होगा इससे केरल जाएगा पांच प्रश्न हैं शुरू में इस उपनिष्द में के शिका पद की प्रेषितम ऐसा है किसकी इच्छा से प्रेरित विवाद मन अपने विषयों में जाता है और केन प्राण प्रथम प्रेरित तथा तो इंद्रियों में सबसे पहले प्रथम है प्राण वह तो प्राण किसकी प्रेरणा से विषय में जाता तो है विषय कहता है विश्वास और विश्वास किया रहता है और के रामबा चंद नाम बलन जी किसके द्वारा प्रेरित हुई ये वाणी पूर्ण है और सक्षु स्त्रोत्र बहु देव पांच प्रश्न है सक्षु को प्रेरक कौन है स्त्रोत्र का प्रेरक कौन है इसी संघार में घूमना बाहर यानी इनका प्रेरक से आत्मा को परिचय लेना है इसी प्रतिशत का बात करें यही होता है इसी के उत्तर में आगे आरम होता है पांच प्रश्न के आधार पर आरभ होता है अन्य उपनिषदों की अपेक्षा इसकी कुछ विशेषताएं विशेषता यह है इसके प्रथम खंड और द्वितीय खंड में निर्विशेष परमात्मा की चर्चा है बाकी सविशेष की चर्चा नहीं है प्रथम खंड में आप आठ मंत्र पढ़ाए जाएंगे द्वितीय खंड में पांच मंत्राए विशेष आत्मा की चर्चा है इसमें और तृतीय खंड जो है वह यक्षख्यान के रूप में अथवाख्य के रूप में है किसी ब्रह्म की प्रशंसा के लिए अथवार के रूप में है उसमें बारह मंत्र है और अंतिम को तो चतुर्थ खंड है उसमें आठ ग्रंत्र है थोड़ी सी उपासना ब्रह्म विद्या के साधन रूप से कुछ उपासना थोड़ी सी उपासना की ज्यादा है ऐसी एक इसमें निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन ज्यादा है इसलिए विशेषता है दूसरी बात इसमें साक्षात साक्षात्म विद्या ही प्रत्येक खंड जब आप पढ़ेंगे अंतिम साक्षात्म विद्या इंद्र के सामने पार्वती के रूप में प्रकट होकर उपदेश करें तो ब्रह्म खात रखें अन्य उपनिषदों में ऋषियों के माध्यम से ऋषि लोग ब्रह्म विद्या के माध्यम से ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं ऐसा दिखाई पड़ता है क्योंकि साक्षात ब्रह्म विद्या ही उमा के रूप में इंद्र के सामने आकाश में प्रकट होकर उपदेश करें इससे भी इसकी विशेषता तो ये तेलोपन सामवेदी अवकाश आकार के ब्राह्मण पाठ के आधारित आधार पर आधारित है उसमें भी ये इसमें आठ अध्याय पहले इसके पूर्व रूप बीच में कर्मता आधारित ये नौ अध्याय भाष्य जब शुरू करेंगे तो सब बताए आठ अध्याय कर्म उपासना की चर्चा तत्कर्मों का फल उसका साधन कर्म का स्वरूप स्वरूप की चर्चा ये सब इसके पहले आठ अध्याय हो चुका है ये नवमाध्याय में आना है तल का शाखा के नवो अध्याय सामवेद के नवध्याय को समझना सामवेद जो तो कल का शाखा उसके नवम अध्याय पर यह गंशक है तो सभी में सबसे पहले यही आता है शांति मंत्र शांति मंत्र इसलिए है हम श्रोता भ्रोता क्या चाहते हैं ग्रंथ की समाप्ति चाहते हैं और ग्रंथ का अथा हमें अवधार व निश्चय भी जाना चाहते हैं इसके लिए इसमें विघ्न बहुत होने की संभावनाएं हैं तो विघ्न विनाश के लिए इसके लिए मंगलारचना की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले मंगलार्चना करते हैं सभी मिलकर कर बोले ओम सहमान सह ओम माशा हरे ओ शांति शां शांति ओ मोह سورة النور والله اشكران शिक्षित वही होते हैं इसलिए करें गौ आवय की सहभावको परमात्मा साथ साथ रक्षा करें रक्षा करना यह है यहां हम ग्रंथ को अध्यापन करवाना और अध्यापन करना चाहते हैं इसमें कोई विघ्न न आए इसकी विघ्नों से रक्षा करें सहारोह सहारोह हम गौओं के साथ साथ रक्षा करें साथ साथ रक्षा करें सह वीर करवा हम दोनों साथ साथ ग्रंथ का प्रतिपादन करना और ग्रंथ के अर्थ को करना और सामर्थ्य का, दोनों को चाहिए जो आचार्य होगा उसको चाहिए ग्रंथ के प्रतिपादन करने के सामर्थ्य कर। और शिष्य को होना चाहिए उस ग्रंथ के अर्थ का अवधारण करने के जब कर। प्राप्त हैं, करें तेजस्विनम अस्म हमारा जो अध्ययन है तेजस्वी हो समय पर काम हारे समय पर काम हमे तेजस्वी हो माँ की दिशा रही हम दोनों में परस्पर कभी भी दुवाद न हो द्वेश्वेष न हो गुरु में और में दोनों दोनों के प्रति आदर्भव रहे तो शांति शांति शांति अस्पींद शांति जो होते हैं हमारे सामने विघ्न आध्यात्मिक आज दैनिक आदि भौतिक किन प्रकार के विघ्न आने की एक संभावना है उस विघ्नों के अभाव के की शांति शांति शांति के बाद होते हमारा शरीर रोगी हो जाए तो अत्यात्म विघ्न आदया कर श्रवण नहीं करना पाएंगे और हमारा शरीर तो ठीक है किंतु हमारे जो संबंधी से परेशानी जो आ जाती है उसको आज भौतिक आप उसके विवाह को और आज दैनिक उपद्रव होता है जैसे भूकों को होना बाढ़ रहना ज्यादा आज दैनिक उपद्रव होता है पूर्व ना हो तीनों तरह मतलब से ठीक ठाक रहे तो हम क्या कर जाते हैं और फिर आ सकेंगे इसको मान करके यहां तीन बार शांति शांति शांति जाता है दूसरा मंत्र मतलब, इस सावे के मुख्य है जो डीए मंगला माना जाता है आपके को तो महानी ओ प्यायी वृद्धों का है वो प्यायी क्या अंग उपसर्ग है लोटकदारत पुरुष अवसर है आपके आयम तो को महानी वृद्धि को प्राप्त हूं पुष्टम है। मेरे जितने शरीर के अंग हैं वृद्धि को प्राप्त हूं मैं पुष्टम कौन है प्राण चाशुष लोकमारी जितने इंद्रिया हैं ये विषय जरूरत है पढ़ना आए, आए, आए, है सुनना है देखना है सब लोग है वाणी है प्राण है चक्षु है श्रोत है और शब में बल का आधार भवन सामर्थ्य हो इंद्रिया सर्वानुसार इंद्रिया निर्द विज्ञानिया कर्मिया सत्य सब पुष्ट पुस्तकओं और शर्गो रंगों परिषद यह सत्य सब जगत जो है ना उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म प्रेटार् जो है क्योंकि निर्णय आवास के इंचन आदि है सर्वम परिदम ब्रह्मकार्य है तो ये जितने भी प्रतीयमान जगत है सर्वश्य से बोलना यह जगत ब्रह्म औपनिषदन ब्रह्म उपनिषद के द्वारा परिपालन जिसको होता है उसको कहते हैं औपनिषद शेषेश उपनिषद ब्रह्म ही है सब कुछ बात समान आदि करने होगा कि सबको बात करके ब्रह्म को शेष बाद समाज जैसे चौदह स्थानों ना जो रात्रि में हम कह रहे थे एक था और रहते तो गो गो। हम दब रहे थे बाद में जब प्रकाश हो गया तो हमको ठोक की तो हम उस समय क्या करते हैं चौरस स्थानों बोलते हैं तो जो चोर था चोर नहीं क्या था ठूक वैसे यहाँ भी जो सब प्रतीक होता था अज्ञान का सबसे सब उपनिषद प्रतिभा के ब्रह्म ही है ज्ञानकार की बात ऐसी है। मैं सब विभक्त है ब्रह्म में विभक्त है विभक्त जो प्राप्त होता है वह अधिष्ठान से अतिरिक्त तो होता ही नहीं उसका स्वरूप अधिष्ठान ही होता है सारा जगत ब्रह्म ने कल्पना है विभक्त है ये तो कहा सर्वम ब्रह्म उपनिषद सब के सर्व उपनिषद प्रतिकार के ब्रह्म ही तो है ही है ब्रह्म निरा मैं ब्रह्म का अतिरस्कार कभी न ब्रह्म तो का अनादर करना क्या होता है उसके अस्तित्व को नहीं मान माने उसके अस्तित्व को छिपा करके जगत को स्वीकार कर यही ब्रह्म का अनादर है, है ब्रह्म और हम मान रहे हैं जगत है हम मानते हैं घड़ा मिट्टी का अनादर है मिट्टी मानना है रज्जू हम मानते हैं सर्प ये रज्जु का अनादर है हे ब्रह्म संपूर्ण दर्व का अल्पान ब्रह्म है उसको न मानकर के हम जो कल्पना को तो स्वीकार सुझ, करके चाहते हैं उसका तिरस्कार है मां हम ब्रह्म निराकर मैं ब्रह्म का निराकरण कभी न करूं तिरस्कार न करूं मैंने रूप से देखूं मां नाम ब्रह्म निराकरण कर एक मां है माम की जगह पर है और एक मां निषेध में है ब्रह्म भी जरा निराकरण न करे तिरस्कार मैं वो शक्ति प्रदान करे जिससे मैं इस अध्यात्म विद्या का लाभ ले सकूं में मोक्ष प्राप्त कर सकूं ये मुझे भी ब्रह्म तिरस्कार ब्रह्म विद्या में सामर्थ्य दे यदि सामर्थ्य न दे तो मेरा तिरस्कार हो गया ब्रह्म विद्या सामर्थ्य प्राप्त होंगे अनिराकरण स्तू मैंने तिरस्कार न हो उन दोनों में अनिराकरण दे स्तु मेरे द्वारा ब्रह्म का निराकरण तिरस्कार न हो और मेरा भी तिरस्कार न हो सका तदात्मन निरटे उस आत्मा में तस्मिन आत्मनी में उस आत्मा में निरत्म लगा हुआ हूं मैं निरंतर उसका अन्वेषण करने वाला जो मैं हूं आत्माभाव में रहने वाला हूं उसमें यह उपनिषद की धर्म जो उपनिषद में आए हुए धर्म जितने भी धर्म हैं ते महिषंत धर्म मेरे में हों सारे धर्म मेरे में हों ओम धर्म को प्रतिपाद के धर्म जितने भी हैं क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब तो बताया गया है कि धर्म सब मेरे नहीं हो ते मई संतु ते मई संतु का प्रभाग धर्म मेरे में हो वो तो धर्म सारे मेरे ने होता ओम शांति शांति शांति त्रिवेदता के समन के लिए तीन प्रकार शांति शांति शांति बोल रहे हैं आध्यात्मिकता उसको शरीर संबंध की कष्ट मन में कष्ट होगा उनका अपने शरीर से परेशानी है रोग आदि है इत्यादि रोग आदि के कारण स्वयं परेशान है मन में दुख है इसको आध्यात्मिकता मानते हैं और हमारा शरीर तो ठीक है किंतु सामने हमने जिसको अपना माना उसकी अवनति हो रही हो और हमने जिसको सत्र काम रखा उसकी उन्नति हो रही हो हमें बड़ा कष्ट दूसरे से मैंने शत्रु के उन्नति और मित्र की अवनति से भी हमें कष्ट होता है जो चाहिए कि आदि भौतिक ताप भूत समूह की ताप आदि भौतिक ताप कहते हैं और हमें शरीर से भी ठीक ठाक हैं उनकी तो दूसरों से भी परेशानी नहीं है किंतु आकस्मिक घटना से परेशान होता है? हैं ऐरी से अग्रंथ इसको हैं उसको आदिदेविक प्राप्त करने कष्ट तो हमें होता है उसमें होता है तो ये तीनों तारों से पिछले तीन बार शांति शांति शांति होने का ये प्रयत्न होता है भाष्यकार मुंगलाकरण करते हैं ओम तत्सप ब्रह्मे म ऐसा है भाष्यकार है वो तो मंत्र तो थे उपनिषद का मंगलाकरण है वो उपनिषद का मंगलाचर है भाष्यकार ने कहा ओम तत्सप ब्रह्मणे ब्रह्मा का ओम तत् नाम है गीता के सत्र में अध्याय का होगा ओम तत्स्य निर्देश हो ब्रह्म से तीस देखा होगा ब्रह्मा का तीन नाम है ओम तत् सीन नाम से कहा जाता है ब्रह्म ओम का परमात्मा है और तत् शब्द का नक्षत्र है सब सब बड़ा है उस क्रम के लिए नमस्कार करता है ऐसा करें भाष्यकार का भाष्य के पंक्ति से मेरे टीका इस भूमिका देना चाहते हैं टीकाकार भी मूलाचरण करते हैं इस उपनिषद का जैसा प्रकार के विषय है उसी प्रकार के मूलाचरण टीकाकार करने जा रहे हैं आम आधी विधा टीका कह रहे हैं टीकाकार बोलते हैं यूत्रे अठान चक्षुर्गा गोचर स्वयध्यक्ष पद्रमित मत यदि अठान प्रथम मंत्रे जो प्रश्न होता है पांच प्रश्न होगा द्वितीय मंत्रे उत्तर दिया जाता है पांच प्रश्न ये होता है कि और के प्रथम प्रदेश बदलते चक्षु श्रोत्योग पांच प्रश्न है वो पांचों का उत्तर दिल के मंत्र ने सामान्यू दिया है श्रोत्र से स्रोत्र मसो महा चतुर्थ पांचो अबा प्राण से प्राण चक्षुष चक्षु अतिरासान पांचों का पांचों प्रश्नों का उत्तर सामान्य विषय उसी वो द्वितीय महत्व को लेकर के हैं क्या स्रोत आधे अधिष्ठान तो स्रोतराधि का अधिष्ठान है सारे व्यापार जिसके सान्निध्य होता जिसके द्यापार द्यापार है ससुर मिलता तो जिसके सान्निध्य न होने व्यापार नहीं हो सकते क्योंकि जड़ वस्तु में जो क्रिया होती है चेतन के सान्निध्य के बिना क्रिया नहीं सकते गाड़ी चलती है क्रिया गाड़ी की होगी क्योंकि वहां पर चेतन बैठा हुआ हो तो गाड़ी चल पाएगी नहीं तो चेतन में अनुष्ठित हुए आश्रित हुए बिना जल में क्रिया नहीं सकती क्रिया जल में हो चेतन में क्रिया नहीं होती क्योंकि चेतन के सानिध्य के बिना जड़ में क्रिया होनी चाहती उसके यहां कहा ब्रह्म यदस ब्रह्म हो बिना जो ब्रह्म ऐसा है सर्वप्रावे अधिष्ठान जो सर्वपराधिक अधिष्ठान है जिसके उपस्थिति में सर्वप्राधिका कर सकती है सर्वप्राविर अधिष्ठान चक्षुर्गा अगोचर तृतीय पंध में आगे न तथा न तुर्गछति नागति नोप इत्यादि कृषि कुछ तृतीय मंत्री आधार होते हैं चक्षुर्गाअोचर अतिषय चक्षुरादी विषय मंत्रालय झड़िए ऐसा बाणी जान नहीं शक्ति है जो बाणी को जानता है तो बाणी आदि का चक्षराणी आदि का जो अगोचर है विषय है जो जो ब्रह्मा ब्रह्मा शो अध्यक्ष स्वयं प्रकाश है अन्य के द्वारा प्रकाशित होना फल नहीं है यदवाचा अनुर्दित अभ्य गति आए वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकती वाणी से प्रकाशित होना हमें इधम पुस्तकम जो बोलते हैं तो वाणी इसको घेर लेती है यही प्रकाशित होना है ऐसा हम ब्रह्म को नहीं कर पाते क्यों तो बात जो निवर्तन दिन अप्राप्त महासा नेतृत्व है जहां से मन वाणी लौट आते हैं उसको विषय नहीं कर पाते अन्य को तो विषय कर लें ऐसे यहां भी शुभों का भक्शन कर प्रकाश है अन्य द्वारा वाणी आदि उसको प्रकाश नहीं कर सकती थी और वो बता नहीं सकती परप्रम्ह जो परप्रम्ह जो परप्रम्ह है पर ब्रह्म जो पर ब्रह्म है नित्य मुकमान है वही तथा नित्य मुकम ग में वही होता हूं मैं, मैं, मैं, मैं उस दिन में ऐसा हुआ जन देखा कारण एक और दो भी टिप्पणी हैं प्रकृत उपनिषद प्रतिपाद्य में परमात्मा ही समझना प्रकृति सब प्रकृति उपनिषद है केवल परिसर उसका प्रतिपाद के तत्व जो है न निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा एक अनुसंधान परमात्मा एक कहे अनुसंधान करते हुए जब जाति उसी जोड़ते हैं मैं वही हूं मैं उससे भिन्न नहीं हूं क्योंकि वही जोड़ते हैं ऐसा दो प्रकाशव को अध्यक्ष का अवसर पर स्वयं प्रकाशन या प्रक्रिया की परिधान स्वयं प्रकाशन अनेक द्वारा प्रकाशित नहीं होता स्वयं प्रकाश है जिसके प्रकाश में वाणी प्रकाशित होती है बाणी जिसको प्रकाश नहीं कर सकती मैंने विषय नहीं बना सकती है वाणी के भी साक्षी है मन के भी साक्षी है चर्चा का साक्षी है पांच मंत्र से वही बोलते हैं, तो वो मै ब्रह्म हूं ऐसा करके कहा ठीक है कहते हैं केले स्तम इत्यादि काम तर्व काशापनिषद के, के उपनिषद सर्व संस्कृत में स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग में चलता है उपनिषद संग्रहाल केले सितम इत्यादि काम केले से से आरंभ होना है केले शितम पद विषितम से उपनिषद आरंभ होना है इत्यादि तवटा शाह उपनिषद शाखा में आते उपनिषद के उपनिषद श्याम लेके मैंने एक हजार शाखाओं में से तीन साथ, एक शाखा वो है तलदार शाखा एक हजार शाखा आज उपलब्ध नहीं है सभी शाखा मिलकर के आज हमारे उपनिषद होना चाहिए एक हजार एक सौ अस्सी उपनिषद होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक शाखा में अंतिम में उपनिषद है ऐसी चर्चा है मुक्तिकोपनिषद में चर्चा है सब किंतु आज दुर्भाग्य ऐसा है कि 100 108 अठहत्तर उपनिषद की चर्चा सुनने में आती है उसके आगे उपनिषद की चर्चा सुनने में उसमें भी सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है शाम विवाद सहस्त्र भक्त माम वगैरह ऐसा होते हजार शाखा वाले एक ही एक ही राजा शाखा उसमें से तीन शाखाएं बची हुई है आज के दिन में ऐसा विश्वास लोग होते है वो है पौधी रामायणी कलवका उस अलवका शाखा में ब्राह्मण हाल में युगन है ये बोलना चाह रहे के हम तल तलकार शाखों में तल्वकार शाखा में हमारे युगन सब है व्याख्य की आश्र में, में भगवान भाष्यकार इसको व्याख्या करने की इच्छुक है क्यों हम भगवान भाष्य का इसकी व्याख्या करना चाहते हैं तेरह सरकार अहम प्रत्येक वोटर से आत्मा जो हम प्रत्येक विषय बनने वाला जो आत्मा है राजो आत्मा है संसारिक भाष्य तो संसारी होता है अन्य पूर्वोक्षी शंका करेगा आपको भाष्य लेकर के की आवश्यकता नहीं है इसका विषय नहीं लेते होता है शंका करेगा अहम प्रत्येक का जो विषय होना है जो आत्मा है वह संसारी आत्मा होता है अहम करके खाली आत्मा का तो होता नहीं शरीर को लेकर के होता तो है अथवा कर्मकांड भी हो आत्मा शरीर से अतिरिक्त तो मानते हैं कर्मकांड लोग यहां ये शरीर विशिष्ट होकर के कर्म करना है अगले शरीर विशिष्ट होकर फलभोग शरीर से अलग तो मानते हैं माना स्वर्गाधी जाने वाला भोतर भोतर तो तो तो आत्मा किंतु कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट मानते क्योंकि संसारी आत्मा होता है वेदांत प्रतिभा की आत्मा होता भी नहीं होता शरीर से अतिरिक्त तो मानते हैं कर्मी जो होते हैं शरीर से आत्मा अतिरिक्त है क्योंकि यह शरीर के बाहर दूसरे शरीर में जाकर के फल लोगेगा इसका त्याग तो तो होता है क्यों कर्तृत्व भोक्तृत्व यह शरीर विशिष्ट होकर के कर्म करता है और तब शरीर विशुद्ध होते थल होते ऐसी मान्यता हमारी होती है यह आत्मा संसारी आत्मा है और सामान्य जर्म की आत्मा तो शरीर को लेकर ही होता है अहम मैं मनुष्य अहम मनुष्य करते समय मनुष्य के साथ सामान्य आदि कर्म करके बोलेगा खाली अहम होता नहीं है अहम बोलेगा तो अहम गौड़ा अहम पुरुषा अहम स्त्री इत्यादि करके उस अहम को उसके साथ जोड़कर ही बोलेगा खाली अहम नहीं ये बोलना चाहते हैं और भगवान भाष्यकार के के कृष्ण विद्यादि तलोकार साखरावाली उपनिषद है इसकी व्याख्या करने इच्छुक हैं उसमें पुरिवारी आकर करके बोला चाहता है अहम प्रत्येक वोटर से आत्मा संसारिक अहम प्रत्येक विषय बनता है आत्मा अहम मनुष्य करके होता है ये संसारी आत्मा है और असंसारी ब्रह्म भाव से उपनिषद प्रतिपाद्य से असंभव उपनिषद द्वारा प्रतिपादित जो असंसारी ब्रह्म भाव संभव है नहीं वही ऐसा धन है क्यों आम करके इसी बोलता जैसे शरीर विशिष्ट करके हम बोलता है तो जो असंसारी रंग है उपनिषद परिवार को असंभव से निर्विशय था तो इसका कोई विषय नहीं है जो ना आप उसके ऊपर कुछ तो लेख लिखना चाहते हैं लेख का विषय नहीं किया विषय न आकर लेकिन लेख नहीं कहता जो समझा आक्षेप करना शंका देखिए व्याख्यय इस व्याख्य नहीं ग्रंथ व्याख्या के युक्त नहीं उत्तर देते हैं अरे बाबा अहंकार का जो साक्षी है ना वो इस वो चलता विषय बनेगा अहम प्रत्यय विषय नहीं अहंकार का अहम प्रत्यय का जो साक्षी है उस तो, उसको उसको विषय बनाकर कर दे रहे हैं का साक्षी न जो अहंकार का साक्षी है संसारी तो ग्रहण प्रमाण अभिषयत्व संसारी है ऐसे ग्रहण करने वाला प्रमाण नहीं मिलता प्रमाण का अभिशय होता साक्षी जो अहंकार का साक्षी है वो संसारी सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है कोई अभिषय होता तो उसी को ब्रह्मत्व मिलता है विरोध असम्भवा उस अहंकार के साक्षी को ब्रह्मत्व रूप से प्रतिभाव करने विरोध होता नहीं है विरोध न होने से सब विषयत्व तो इसका विषय है इस उपनिषद का विषय कौन है अहंकार के साक्षी उसको विषय बना करके सब विषयत्व विषय के सही होने से व्याख्या व्याख्य कौन व्याख्या है उपनिषद अब व्याख्या है व्याख्या के योग्य है ऐसे प्रतिज्ञा भाष्यकार करते हैं जी करके टीकाकार ने भाष्य में देखी केवल शिक्षम उपनिषद पर पर्रट विषया अश्य नववात न्याय जैसे कहा जाता है केलेषतम इत्यादि मंत्र आना है केवित तो मंत्र आने वाला है इत्यादि यहाँ से लेकर के पूरे चौतीस मंत्र हैं ये पंचायत सब मिलाकर ये चौतीस मंत्र है चार खंड है चार बंधों को मिलाकर चौतीस मंत्र हैं एक सब विद्यालय तेज विद्यादिया उपनिषद विद्यालय उपनिषद पर विषय करने वाली है उपनिषा ऐसा समझना चाहिए कहना चाहिए परम ब्रह्म को विषय करने वाली है ऐसा कहना चाहिए नवमश अध्याय आरंभ अश नवमश अध्याय परिषद कारण परिषद के मान कलकार शाखा का नवम अध्याय का आरंभ होगा शाखा तो है कलकार सागर, उसमें नवम अध्याय भी तेरह परिषद उसका नवम अध्याय का आरंभ होगा इसके पहले आठ अध्याय के कलकार सागर के दी चुके हैं कर्म उपासना संबंधित चर्चा हम चुकी है वहां एक बहुत अच्छा है अच्छा तीका देखिए कष्ट ही नववर्ष नवम से अष्टाध्याय निगतपूर्व प्रभावत्संध्यालक्षण संबंध दर्शय वृत्तम अवदति रागेस्म ठीक होता नरजुस्थ संबंध तवम पालनकर्में व्याख्य है तो कस्तरी नवमच अध्याय तो से नव अध्याय के्याख्या करना है इसका अष्टाध्याय सह पूर्व अष्टाध्यायी रोजित है अष्टम अध्यायाना सहार अष्टी तार उत्तर प्रदेश महाराज शुक्र साम सो अद्विगो सूत्र से बोना मंजा अष्टाध्यायी आठ अध्याय ये समूह तो अष्टाध्यायी बोध है अध्याय भी ऐसे ही है पांडवी अष्टाध्याय भी ऐसे ही है आठ अध्याय का समुभव हो चुका है उसके साथ नवशोत्तर अनुपत्तिबद्ध संबंध का का और तो संबंध क्या है आठ अध्याय के बाद ही इसको कहा कि तो पूर्व में आठ अध्याय है और उत्तर में नवम अध्याय इसका नियत पूर्व उत्तरभावी संबंध क्या है उसके साथ इसका क्या संबंध अष्टध्याय किसान दशमाध्यायों ने बोला अष्ट अध्याय के अध्याय पश्चात क्यों का इसके क्या संबंध है पूर्व विषा ये प्रश्न है यह तस्तरी नवम से अय्याय आठ अध्याय के साथ पूर्व में आठाध्याय हो चुके हैं इसके वो पता कलाकार उसके साथ नियतपूर्वकानी नियत पूर्वक हो और नियत उत्तर में यह नवम अध्याय हो इसका दिन में होने वाला नियत पूर्वोत्तर भाव अनुपत्ति लग जाए दूसरे प्रकार से घटने सत्ताईस में संबंध बताना पड़ेगा ठीक पूर्वक भाव आठ है उसके बाद तो यह है तो नियत पूर्वोत्तर भाव को संबंध है तो संबंध क्या है प्रश्न है इतिहास में जब क्या ये विविध बदभाव और रक्षा संबंध दर्शकों में कारिगाम संबंध है पूर्वर और निष्णय कालिकार संबंध है जो कर्म उपासना पूर्व तो बताई गई पूर्व तो उपासना की चर्चा दिया अध्याय कर्म से उपासना अथवा उपासना केवल निष्काम भाव से करे तो अंधकर्म की शुद्धि का साधन होगा और अंतकर्म शुद्ध होने पर ही इस उपनिषद प्रतिकाठ के विषय को पकड़ पाएगा तो उसके साथ इसका संबंध है कर्मकांड विषा है माना अंतकर शुद्धि के लिए वो चाहिए जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक उसे तो आप हजार बार सुनिए हजार बार पिए में बैठेगा नहीं जैसा हो जाएगा वह विषय है अंतकर्म की शुद्धि की अपेक्षा है तो अंतकर शुद्धि के साधन का जिस काम तर्व निष्काम उपासना यही के साथ तो पूर्व में वो हो ठीक पूर्व में तर्क उपासना चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म जिसने किया हो वो उसी व्यक्ति को आए आत्मज्ञान हो सकता है अंतर और शुद्धि के माध्यम से क्या होगा बेराम का सवन ठीक से सुनेगा ठीक से सुनेगा तो साथ उसका मन भी होने जाएगा और विध्याशन भी होने लग जाएगा और ठीक से सुनता ही नहीं जिसका अंतर दर सुधा नहीं है बैठता है यहां सोचता है कुछ और सुनता ही नहीं है परिस्थिति ऐसी है जैसे गाली को कोई देखिए सुनता है ठीक इस तरह से इन बातों को सुनने लग जाए तो जल्दी आपको आत्मज्ञान हो जाए उसको कोई संदेह नहीं है यह सुनता ही नहीं है बात असली बात यह है जैसे गाली को यहां से निकलते निकलते मैं ऐसा रिक्शा करो हूं कल से आप यहां छोड़ ही देंगे और जिंदगी भर ऐसा मन करेंगे उसका हमने क्या बिगाड़ा था हाँ हमको ऐसा किया बस इतना मनन हो रहा है इतना मन हो रहा है विद्यास जिंदगी में भूलेंगे ही नहीं आप सफल हो जाएंगे क्यों आपने उसको ठीक से सुना है यहाँ गैरअंदाज कर देते हैं इसलिए मन नहीं हो पाता मनन नहीं हो पाता में नहीं हो पाता तो आपको साक्षात्कार को नहीं पाता ये कारण कारण तो मन की अशुद्धता के कारण मन की शुद्धि के, के लिए कर्भोर उपासना की आवश्यकता है आश्रम अपने अंदर स्वास्थ्य विधित कर्म और उपासना आवश्यक है अगर शुद्ध हो चुका हो तो उसके लिए जरूरत नहीं है नदी पार हो गया हो तो नौका की आवश्यकता नहीं है मन शुद्ध है कि कैसे पता लगे स्वयं हम जानते हैं मनोजी निगम तो शुद्धम चुद्ध देव सा मन एक है प्रकार दो है उसका एक शुद्ध है एक अशुद्ध है दो प्रकार है अशुद्धम काम संदर्भ काम विषय काम काम्य विषय यदि विषय चिंतन करता रहता हो तो उसका मन अशुद्ध है इस सब दस का बस दस है चिंतन जिलत विवाह हो मन अशुद्ध है समझना और शुद्धम काम विवर्धितम विषय चिंतन से मुक्त हो वो मन शुभ है। आप अपने मन को सोच सकते हैं ठीक है करते हैं हृदय हृदय मोधार समापन दर्शे तो माने, कर्म उपासना अनुष्काम कर्म अनुष्काम उपासना सकाम कर्म की तो निंदा है सकाम कर्म की यह चर्चा हुई है सकाम कर्म नहीं करना चाहिए उसकी तो बड़ी निंदा है कर्मणुरमुचते तस्मात कर्मा नंति यथाया पारदर्शन आदि है तो कर्म सर को जो निंदा है जहां भी कर्मों के निंदा है सताम कर्मों के निंदा है निष्ठान कर्म निष्ठां उपासना के निंदा नहीं है उसके बिना अंतर्गत शुद्ध होता ही नहीं है अंतर्गत शुद्ध कर्म होगा तो वेदांत सुनने पर भी बातें बैठेगी बोलते हैं हेतु हेतु भाव संबंध है साथ पूर्व जो कर्म और उपासना की चर्चा होगी क्या आकर उसके साथ हेतुम होता कारण और हेतुमत होता है कार्य कार्य भाव संबंध है पहले पहले कारण है और ये ये नवम अध्याय कार्य यदि वो ठीक से हुआ है तो इसका आप समझ में आएगा नजर नहीं आएगा ये होना चाहता है ये दुर्दारम तो दक्षण संबंध दर्शकों ये संबंध तो। दिखाना चाहते हैं भाष्यकार इसलिए वृत्तम हाँ इसके पहले जो कुछ हुआ है आठ अध्याय में यदि नवम अध्याय आरंभ होने है इसके पहले जो कुछ हुआ है कल का शाखा में शाम कल का शाखा में उसको अब उस अनुवाद करना चाहते हैं भाष्य का क्या हुआ इससे पहले चर्चा परिसर से पहले क्या हुआ था तरह तो भाष्य में कहा प्राग एक अशेष परि समापितानि समस्त कर्मास्त्र भूत प्राण से उपासना कर्मसा विषयाणी इसके पहले प्राग एकस्मा में अभी आ रहा है जो अपन नवाध्याय है इस नवो अध्याय से पहले करमा ही अशेषता सारे कर्म की चर्चा हो गई तब तक लोक चाहने वाला तब तक वस्तु चाहने वालों के लिए कर्म है वो कर्म है स्वर्ण काम तो शुक्र काम तो पशु काम तो अन्य अन्य भाग्य बहुत सारे वाक्य आए उन कर्मों का वो हो गया अशेषता परिषमा पिता नहीं अशेषा नहीं कर्म के बाद आठ अध्याय पूर्व सब कर्मों की चर्चा कर दी और समस्त कर्माश्रय भूल प्राण से, से उपासना उगतान और संपूर्ण कर्मों का आश्रय प्राण होता है जब प्राण रहेगा तो हमारे से कुछ कर्म हो पाएगा अगर प्राण चला गया तो कर्म नहीं हो सकता समस्त जो कर्मों का आश्रय स्वरूप है कम प्राण प्राण उपासना भी उगतान बताया पूर्व कर्म की चर्चा हो गई उपासना की चर्चा भी होगी और कर्मांग साम विषय सर कर्म के अंगूप जो शाम गांव होता है उदगाम का जो होता है वो कर्म नहीं करता है खाली तो उदान तो नहीं होगा मैंने कर्म करते समय में उसको भी करता है तब कल होगा खाली कर्म से नहीं होगा तो कर्म के अंगुरू जो श्राम विषय उपासनाएं हैं वो भी बताएंगे इसके पहले अनंतर सर उसके पश्चात अंतिम नहीं जाता इसके पहले पूर्वर के अंतिम गायत्र शाम विषयन दर्शन वंशापम गायत्र शाम विषय दर्शन उपासना बताइए और वंशांकन कर दिया वंशांत तो होने से एक प्रकरण समाप्त हो जाता है जब वंश का कथन होगा कि किस कहां से शुरू हुआ कहां तक आया ये जो दिखा है इसको वंश परम्परा बोलते हैं आचार्य गुरु परम्परा तो वंशांत मेरा कथन हो चुका है इसके पहले मैंने कर्मकांक और उपासना की चर्चा पूरी होगी तो वंशांश बता दिया वंश परम्परा कह दिया कार्य वंशातम उपम कार्य सर्व एकम कर्म से ज्ञान समय अनुच्छेद निष्कांश मुक्ष हो सब सुधन कर जितने भी ये उपकरण पूर्वतः बताए हुए उपासना कर्म थे आठ अध्याय में वो ये निष्ठांत भाव से कोई करता हो मुक्षु निष्टांत भाव से करेगा कर्म हो और बुभुक्षु जो करेगा सरा भाव से करेगा इतना होता कर्म तो चाहिए तो ये सबके सब उपासनाव के ज्ञान आत्म्ञान उपासना पूर्वत कर्म ज्ञान चम्यकृष्ठ सम्यक प्रकाश अनुष्ठि केमशिषा से से किया हो जिस काम मुक्षुषा कर्म मुक्षुआ मुक्षा कर्पाएगा बुभुक्षि नहीं करेगा बुमुख सत्शुद्धि सत्तों में अंतरण अंतरशु के साथ मुक्का टीका देखिए साम पांच भक्ति काम साप्त भक्तिक कर्माक शाम को बताया गया पांच भक्तिका साप्त भक्तिका इत्यादि अब तब विषय है जो कर्ण। कर्ण के उपासना जो कर्म कर्म के साथ में उपासना भी बताई गई है पूर्व पृथ्वी आदि दृष्टिया होता है पृथ्वी दशाम दृष्टिकर्ता जल दशा दृष्टि करना इत्यादि करके बताई बता दिया प्राण विष्टया गायत्र श्याम उपासना और आगे बता दिया प्राण विष्ट गायत्र श्याम उपासना करने को बताया इसके दोके शिष्याचारे क्षमता अविचे को वंशा और अंतिने वंश परम्परा गठन कर दिया वंश दो प्रकार करते हैं एक तो जन्मना वंश और एक विद्या वंश या वंश कैसे जन्म से वंश नहीं है जैसे पिता से पुत्र होना फिर पवित्र होना परम्परा धारा चलना इसको वंश कर दिया जैसे बांस होता है वंश होते हैं एक गांठ होगा फिर दूसरा गांठ आएगा फिर तीसरा गांठ जैसे उससे का वंश होता है इसी प्रकार वंशों की धारा चाहिए माने हमारे दादा हुए फिर तो दादी हुए फिर हम हुए हमारे संतान की तरफ प्रवाह चलना धारा चलना व्यक्ति आज है कि जो तो प्रवाह स्थाई हो जाए इसको वंश परम्परा जाते हैं तो वंश परंपरा दो को है जानना और बीतेगा जानना से परम्स ये है माना माता पिता संबंधी जो परंपरा है जन्मना वंश है और विद्या गुरु शिष्य कम एक गुरु से किसी ने पढ़ा फिर आगे गुरु बन जाता है दूसरे को पढ़ाता है शिष्य बनाया जाए फिर उसके शिष्य होगा फिर उसके शिष्य होगा परंपरा चलती है तभी ये विद्या बीती हुई है ये विद्या जन्म वंश मानते हैं तो कहते हैं तो अंतिम वंशा ये प्रमुख वंश है शिष्याचार्य में धारा परंपरा शिष्य और आचार्य की धारा है परंपरा है इसका अविक्दिक्चेद है तब आने देना वो अंतिम में बदल दिया है सप्तम अध्याय अष्टम अध्याय के अंतिम में वंश परम्परा कर दिया गया है इस तल कार्यूप वस्तु तम से तीन प्राण उपासना सहित कर्म संसार भ्रह्मान अग कथम हित सम अभिदीक्षित आशंक्य नित्यकर्माण कहा गया ज्ञान उपयुक्त कदि गोभी अभी तो जो कुछ कहा पूर्वादी शंका करता है कि कार्यूप्त वस्तु जो कुछ कहा इसके विरोध है वंश परंपरा तक कायूप वस्तु भी कहा बताया है सर कार्य रूपम में वस्तु रूपम से कार्यस्वरूप वस्तु का ही कथनिधि किया है कहीं काज उपासना से कर्म चाहे काज उपासना से कर्म क्यों नहीं किया हो वहाँ संसार संसार बल देने वाला हूं मोक्ष बल देने वाला नहीं ब्रह्मज्ञान और तो ब्रह्मज्ञान के लिए उपयोगी तो हुए नहीं पूर्व की तत्व अनुपासना ब्रह्मज्ञान के लिए हुए नहीं प्रथम हेत विदाव संबंध अभिष्ठ फिर आपको यहाँ इष्ट ऐसे होगा कि कार्यकाल अनुभाव संबंध दिखाना चाहते आप पूर्व काम के इस काम में उपासना और काम के साथ में ध्यान काम का आप हृदय कार्य संबंध दिखाना चाहते कैसे मान जाए ये समा करीब आसंज पर कहते मेरे को भाई काम में इसका कोई तालमेल नहीं है कार्यकर्म तो उठना है उसको जो कामना है का वही फल था होगी वहीं समाप्त हो जाना है चाहे काम में उपासना हो चाहे काम्य कर्म हो किंतु निष्काम से जो निष्काम हो रहा है उसके लिए कहते हैं नित्य कर्मान जो नित्य कर्म है संध्या होगी नित्य कर्मांकामांशकों ने नित्य कर्मों का फल नहीं माना है न करने पर दंड उद्योग माना है काश्चित कर रहेगा अपराध लगेगा नित्य कर्म का कर किंतु कब देगा कोई फल नहीं है ऐसा मानते हैं नित्य कर्मों में मांग सब लोग हमारे यहां नित्य कर्मों का फल माना है अंतकर्म की शुद्धि तो नृत्य कर्म तो कर्म है उनका कार्य ज्ञान उपयोगी करते कब तक चाहते हैं कि ज्ञान के उपयोगी है नित्यकर्म मैंने निष्काम कर्म नित्य कर्म का था निष्काम कर्म तो ज्ञान के उपयोगी होते हैं क्योंकि हमने जब शुद्धि से साधन भी होते हैं हमने कल शुभ होगा तो फिर तब तो तुमसी महाभार के में ज्ञान को हटा सकेगा अपने नहीं तो ज्ञान प्राप्त होगा ही स्थिति सर्वों की तत्पूर्व में कार्य उपासना जो कुछ बताई राष्ट्र सर्वम यहम तर्व तो से ज्ञान अनुसार पूर्व में भी बताया गया उपासना जो भी बताई आदमी कर्म जितना बताया गया सम्यक अनुष्ठम सम्यक अनुष्ठान में निष्काम भाव से जो अनुष्ठान हो वो समय अनुष्ठित है वो जो कर्म और उपासना निष्काम से मोक्ष हो सबका सिद्धार्थ वो अंतर्गत शुद्धि के लिए हो जाते हैं साधर हो जाते हैं इसलिए पूर्व के साथ इसका संबंध है अंतर्गत शुद्धि के बारे समझेगा नहीं सुनेगा सुनाएगा के विदेश हो जाएगा वो विषय किंतु जो कुछ अंश में हमारे से अच्छा है वो जितना सुना उतना है बोलता है और हम उसमें भी कुछ बढ़ा देते हैं या घटाते हैं अपने मतलब की बात जाएंगे तो उसमें हम बढ़ाएंगे घंटे घंटे तक एक साथ को बोलेगा तो और कुछ अपने मतलब क्या निकले तो हम संक्षेप में चले जा भाग जाएंगे ऐसा भी कर लेते हैं कम तो से कम हमारे से ज्यादा ईमानदारी है किसमें वो तो जितना सुना उतने बोलेगा हम तो कुछ बढ़ाना और बढ़ाना भी शुरू कर देगा स्थिति है तो नित्य कर्म जो मैंने निष्काम कर्म का ज्ञान के साथ संबंध है उसका अंतकर्म की शुद्धि होगी तभी आप सबसे आदि महाभार्य जन्य ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे नहीं तो सुनने मात्र नहीं होगा क्षेत्र के बीच विद्वान पर इतना कुलीन आचार वाला व्यक्ति को भी नौवार उपदेश देना था जैसे अंतरण की शुद्धि होती गई तो वैश्विश्चित समझा ब्रह्मा जी के पास इंद्रा और दुर्वसन लोग पहुंचे थे एक बार सामग्री चर्चा पहुंचे थे तो कुछ उपदेश दिए मैंने ब्रह्मा जी ने कहा था कि एक बार कहा था सभा में ऐसा आत्मा पथात्मा विदर्व इत्यादि कहा था या अपना जो है अजर है अमर है मुख प्या से रहित है ऐसा आत्मा है ऐसा करके कभी घोषणा की थी बाद में देवताओं ने मंथन किया ब्राह्मणों ने मंथन किया उस घोषणा को रोक तो अगर अमर होना तो सब कुछ तो सही है और मृत्यु रहित तो उस जानना चाहिए कैसा है वो आत्मा कौन है आत्मा तो प्रकृति बना करके दोनों ने मुख्य अपने नेताओं को भेजा देवताओं ने इंद्र को भेजा और दैवियों ने गांवों ने दुर्योधन को भेजा एक साल तक तो उपदेश दिया ही चुपचाप चुपचार बेटे एक साल के बाद ऐसा क्यों आयो तुमने तो बोला कि आपने जो घोषणा की थी उसको हम जानना चाहते हैं प्रणा ठीक है तो ये ऐसा ये सरक्षण पुरुषोद विषय है ये साल के प्रवास ऐसा कुछ तो आठ में जो कुछ दिखाई पड़ता है ऐसा ये दुछ दुछ आप ऐसा है ऐसा कोई नहीं जो तो आत्म दिखाई पड़ता है ना वो आत्मा है बड़े समझदार से पढ़े लिखे दोनों तो, तो दोनों एक दूसरे का हाथ में जो है परेशानी देखी आप जो ऐसे पढ़े लिखे होते हैं तो एक दूसरे की परेशानी दिखाई दे भैया आत्मा है ठीक है उसमें ज्यादा पारकशीलता विरोधन ज्यादा पढ़ा लिखा था वो ज्यादा तारीखिक ज्यादा था और उसने सोचा नहीं यह आत्मा नहीं जिसकी परछानी बढ़ी है वह बात है इंदिरा ने जो तो उतना समझा जिसको देखना उसी को आत्मा समझा बड़ा स्वरूपों को प्रधान था मोने गुरुजी ने जितना बोला उसे आगे नहीं बढ़ा फिर गिरुद ताल लगा के गया ये जो परेशानी जिसकी पड़ पर रही है वो बात है अब दोनों गए तालाब लगा के देखे फिर आगे कुछ ये तालाब में देखने वाला जो वही है बोला ना वही ब्रह्मा जी की दृष्टि में यह है कि माने को कल सर्वत्र है जागृत अवस्था में दाएने आदमी को आत्माकाश करके बोट करता है जीवात्मा योगी वो के द्वारा दिखाई पड़ता है विद्योग सबको सब देखने वाला पता है हमें क्या है तो ऐसे करते करते अंतग की असुक्ति के कारण शरीर को ही आत्मा मान करके आगे चारदार मत बना करके शरीर पर ठीक ठाक रखना इसको न लाने शाम में की जरूरत नहीं है उसको आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए जिस तरह आराम में उस तरह हो प्लस ऐसा जरूरत का मतलब तो... ये रुर्द तो आधा रास्ते तक आने वाला है उसको शत्रुगुण के प्रभाव है और वो वापस जाता है नहीं ये तो हमने जिसको तो आत्मा समझा लक्षण नहीं करता है। ये तो मृत्यु है शरीर के होने पर होता है न पर नहीं होता है मैंने दूसरा कोई खड़ा हो तो रहेगा तो चला जाएगा ये नहीं आप उत्ती तो जाते, जाते अंतग्रहण की सिद्धि की अपेक्षा माने बत्तीस बत्तीस साल ये के ये ब्रह्मचार्य पास करके 100 सौ साल तक इनका जाता है तो उसके क्या होगा अंतर्ग्रहण शुद्ध हो जाता है जो पूर्व पर्यटन जो बताया गया था उसी को आपको समझ अंतर्ग्रहण सिद्धि की अपेक्षा जब तक अंतग्रहण की सिद्धि नहीं होगी तब तक ये जितने भी सुनने होने वाला नहीं है यही कहना चाहते हैं कह रहे हैं नित्य कर्मान ताबत ज्ञान रूप कटेंगे नित्य कर्म वि ज्ञान को जो कहा सर्वतन कहा सर्वेत यथोक्तर कर्म प्रज्ञान सर सम्यक अनुष्ठित ये जो पूर्व में कभी जितने भी उपासना ज्ञान है उपासना और कर्म है आठ अध्याय में जो कुछ कहा है सबके सब अगर सम्यक प्रकार से अनुष्ठित हुआ भाव से अनुष्ठित हुआ हो अनुष्ठांत हुआ हो तो क्या होगा निष्काम से मोक्ष निष्काम होता है उसको सप्तुद्धि अर्थन होती है अंतर्म की सिद्धि के लिए होता है सब सप्तम अंतर्म शुद्धि के साथ हो जाते हैं टीका टीका देखिए टीका मैं कहा काम्यानंद सिद्धानंद कवन पर कोष दर्शन वैराग्य अपन होगी और आदिभाष्य में कुछ कर काम्य कर्मों का और जो निश्चिद कर्मों का हम उसको दोष दिखा करके वैराग्य तक जब वैराग्य आ जाए सागत माने काम्य कर्म न करे निश्चित कर्म न करे इसके वैराग्य आ जाए इसके लिए राष्ट्र में यह कर्म सकाश इत्यादि राष्ट्र कहा सकाम शत्रु ज्ञान रही कर सकाम कर्म ध्यान रहित पाने उपासना रहित केवल कर्म होगा सकाम कर्म करता है और उपासना नहीं है वो क्या करेगा केवल अन्य श्रोता कर्मानी केवल स्वर्त कर्म स्मार्थ कर्म कर रहा है सकाम भाव से करता है, है उपासना साफ नहीं है वो किसके लिए होगा दक्षिण तय पुनराव तय करती दक्षिण आर्ग की प्राप्ति माना स्वतंत्र जाएगा और पुनरावृत्ति के लिए होगा ये होगा केवल दर्ज करता हो कोई सकाम भाव से करता हो उपासना नहीं करता हो क्यों सकाम भाव से उपासना सही कर्म करेगा तो उत्तराणार्ग से दम रोग जाएगा दुष्काल भोगेगा बोला था? और स्वाभाविक क्या हो? एक स्वाभाविक कर्म है जो सिखाना ना पड़े शास्त्र के द्वारा जो सिखाया नहीं जाता मनाना ढंग से कर्म होता है स्वाभाविक कर्म जो शास्त्रीय कर्म नहीं है अपने स्वाभाविक क्या वो शास्त्रीय या प्रकृति तो स्वाभाविक ही प्रवृत्ति है चोरी करना सिखाना नहीं पड़ता चोरी न करने के सिखाना पड़ता झूठ बोलने के सिखाना नहीं पड़ता किंतु जो न बोले सत्य बोलने के लिए सिखाना करता है स्वाभाविक अनेक धर्मों का संस्कार है अपने धर्म के संस्कार के कारण स्वाभाविक कर्म के लिए तैयार हो जाता है उसको रोकने के लिए शास्त्र करना है क्या करना क्या नहीं करना सोच करके करना स्वाभाविक क्या वो अशास्त्रीयगा जो अशास्त्रीय है तो स्वाभाविक करना प्रगति ऐसी प्रवृत्ति से पश्चाई अब यह ध्यान देना है ये स्वास्थ्य पढ़ के समय में दो भाषी है इस संसद में बाकी उपनिषरों में एक ही भाष्य है जिसको पदभाष्य है जो पद आएगा उसकी व्याख्या करते चलेंगे इस उपनिष्दर में भाष्य का दो बार भाष्य लिखते हैं एक प्रत्येक मंत्रों एक तो पद से व्याख्या करेंगे जैसे अन्य उपनिषद की शैली हैष्ट्रीय पर, बोला वो बाएं तरफ होगा हमेशा ध्यान रखना या ये ना ही बायापृठ के बाद तुरंत दाया कृष्ठ पाठ नहीं मिलेगा वो पदराष्ट्र बाया पृष्ठ भी देखना होगा परभाष्य करने के लिए और दूसरा वाक्य भाष्य भी इसमें है नए तुक्ति प्रधान करके वाक्यों को लेकर विचार किया गया उसमें प्राधान है उसने तर्क लगाकर क्यों ऐसा किया तो भाष्य क्यों लिखा इसमें अत्य ब्रह्मशु शंकराचार्य में जीते सबों को भाष्य लिखा है ईश्वर के नर्क प्रश्न मुंडक माध्य तयकर ये दस तो प्रसिद्ध ही है एक विवादित है शैताल सूत्र प्रतिषद के पर भाषण द्वारा है दस परिषद का ब्रह्मसूत्र में कहीं न कहीं स्थान पर एक मंत्र दो मंत्र जैसा जैसा आया होगा विचार हुआ है नौ उपनिषदों का केवल परिषद एक मंत्र का भी विचार नहीं एक कारण है जो बाकी भाषा आरम्भ करेंगे उस कारण आम जीतेंगे ये बात इसलिए यहीं पर इसके युक्ति से भी व्याख्या दिया है को तो यहां पर पद से व्याख्या श्रुति पर व्याख्या करेंगे और ब्रह्मसूत्र में जाकर के युक्ति से व्याख्या करेंगे वैसे यहां भी युक्ति से बदला है इसके लिए भाग्यभाष्यूखते हैं पारकों को ध्यान देना चाहिए ये जो संस्कार, संस्कार है इसमें क्या है बाएं तरफ परभाष्य है और दाएं तरफ भाग्यभाष्य है तो पढ़ते समय जैसे बाया तरफ के अंत में गए तो पढ़ना उजड़ना पड़ेगा तो सकाश करके वासना का था सकाश ज्ञान रहित केवलानी स्रोता स्नाता कर्माणी जो सकाम है उपासना रहित केवल कर्म है स्रोत कर्म हो चाहे स्नातकर्म हो सब दक्षिण मार्ग प्रतिपत्ते पुनरा दक्षिण मार्ग की प्राप्ति और पुनरावृत्ति के होते हैं और स्वाभाविक क्या वो शास्त्रीय क्या प्रकृतिया तो स्वाभाविकी प्रकृतिया शास्त्रीय प्रकृति उसके द्वारा पश्वादी आवरान का अभगति शाह पश्वादी पशु से लेकर के पेड़ पौधे तक तो जो अधोगति है चला जाएगा स्वाभाविक कर्म करने वाले ने जायस्वस्व तृतीय जो योगा करके कहा है क्योंकि अथन एक नतरे तम तानी इमानी क्षेत्राणी असकृत आदति भूता जायस्व देश तृतीय स्वामी ऐसा स्थिति त्रिति है ये दोनों मार्गों को जिसने सहारा दे दिया मैंने प्रवक्स्ना तो तो तो कर्म स्मृत प्रतिपालित स्पृति कर्म करके दक्षिण वार्ग सह भी नहीं गया ये कर्म भी नहीं सह दिया नहीं किया और उपासना भी करके प्रमोद जाना था वो भी नहीं किया जिसने तीसरे आज अज्ञा बताए न अथ एक न दोनों में से किसी एक तो साल नहीं बनाए जिस व्यक्ति ने दक्षिणान वार्द दिया और उत्तरायण दोनों उसका तामानी छुड़करणी असकृत आरोप भूतानी ये सब के सब सर छु प्रभूत हो जाते हैं विद्या भरो जन्मो मरो बस वो वो ही क्रिया होती जाने पहला होना मतदान पैदा होना के क्रे पड़ेंगे आदि बनेंगे हावत पड़े जाएंगे एक ठीक है ये तयोर कथोर ज्ञान कठोर बते हैं आप ये तय मतदान जो ही कर्म बताया तुम ज्ञान उपासना और होता है उपासना से ब्रह्मो उत्तराणु मार्ग में जाना है और केवल कर्म से दक्षा मार्ग में सो जाना है तो ये दोनों पथो ज्ञान और दोनों पथ दोनों में कर्म तर उपासना ज्ञान है तो उपासना उपासना और कर्म दोनों के मध्य में केना भी मार्ग न प्रमुख किसी मार्ग से जीवन में न उपासना की न कर्म की प्रतिषिध अनुष्ठा नहीं करता जो प्रतिषेध करता है शास्त्र में जिसका निषेध किया वो कर्म करने वाले क्या होगी अत्यमानी क्षेत्रीय असकृत आरोपी भूटानी मंत्र मतलब पूरा इसी ला तोय स्थान मिलता है बोला क्या जायस्वी तृतीय स्थान ऐसा मतलब था ये तीसरा स्थान उनको मिलेगा पैदा होना मतलब ऐसा हो रहा जायेशनपूर्व जाये गृह देते बार बार पैदा हुआ, बार बार मामा पुनर्भिगाम पुनरविमानम पुनरभिकमी कह रहे शरीर हाँ। है क्योंकि तृष्ण प्रजा श्वेत जब आंड जब कुमी जहा जो प्राणियों की उत्पत्ति होती है ना चार प्रकार की उत्पत्ति करके कहा है चौरासी आठ यो है किंतु उनकी उत्पत्ति का प्रकाश चार है जी तो यहां कृष्ण बोला जब तृष्ण बोलते हैं तो श्वेद और उद्विज को एक श्वेदय और अंडर को एक साफ तरह के दो होते चार होता है अंडजर जरायुजल श्वेद उद्विजल चार तरह के प्राणी पाए जाते हैं चौदह लाख की में कोई भी हो या तो अंडा खोल करके डालने वाले पश पक्षी आते गए सर्फ आ गई पक्षी आ गए हैं अंडा के भीतर देगा कालांतर में अंडा खोलेगा निकले हो होते हैं दूसरा होता है जलायु जल जरायु से व्यस्तन तो से रहने वाला जैसे मनुष्य और पशु आदि जलायु कहते हैं जो गर्भवेष्टन माश होता है गर्भाशय में उसको कहते हैं जरायु तो जलायु जो होते हैं ये जैसे पशु हैं मनुष्य आदि हैं ये जलायु जरिवार है तीसरे होते हैं सूर्य जल गर्मी से पैदा पसीने से पैदा हो जैसे जुआ भी पड़ जाते हैं मच्छर आदि होते हैं ये स्वेदन आ जाते हैं अरे ये होते हैं उद्भि उद्भिस्थित उद्भिज जमीन को धरती को खोल करके निकलने वाले वृक्षादि तरुपूर्ण आदि जितने भी हैं ये उद्विज हैं चार प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं चौरासी लाख की होने में कोई भी उत्पन्न होता है एक प्रकार चार दशक होगा या वह होगा या दरायु होगा या स्वेदन होगा या उद्विज होगा तीन प्रकार के प्राण प्रजाता है जा, जा, का। यहां पर जो जरायु जा, को तो नहीं बोला मार्गदय अतीत पितृया और में स्वर्गान्गो से गमन से अधिक्रमण करके कष्ट देवगति दीय प्राप्त कष्टगति को प्राप्त हो गया बार बार धर्म धर्म प्रयोग कोल तथो दिस्त इस प्रकार से कर्म का फल बता दिया दैरा के लिए सामक्य बंद दैरा किया जाए काम में कर्म धनी उसके लिए बता दिया बताने के पश्चात कुछ जो दिख रहा है काम्य कर्म और प्रतिषिध्ध कर्म से विरक्त है प्रतिषिध कर्म भी नहीं काम काम्य कर्म भी नहीं करता उसके लिए विशुद्ध सत्व से और विशुद्ध सत्व नित्य कर्मने द्वारा निष्ठांत शुद्ध हो चुका है निष्काम भाव से कर्मो का आत्मा द्वारा दृष्टान्त शुद्ध हो चुका है ब्रह्मज्ञानी अधिकार हो उसके लिए अधिकार किसमें होगा आत्मज्ञान अधिकार होगा किसि का स्वयं ऐसा दिखाते हुए हेतु हेत मौरभाव हेतु संबंध दिखांत हेतु भाव संबंध दिखान का भाव संबंध दिखान, दिखान चाहते हैं मैं नृत्य करूँ और नृत्य उपासना जो है वो हेतु है ब्रह्म ज्ञान हेतु चाहते हैं विशुद्ध का सब जश्वी इत्यादि करके आज समय कहेंगे उन समय हो गया है मेरा ओम आश्रायद्रिया छणी ष <Sessly> महिला <Sessly>